वो इसलिए क्योंकि कोई भी जाति कोई भी देश में रहने वाले लोग अगर उनका अपने पूर्वजों से संबंध टूटता है तो एक प्रकार से वो अपनी जड़ से ही टूट जाते हैं जैसे किसी वृक्ष की जड़ को काट दिया जाए तो वो वृक्ष पुनः हरा नहीं होता है लेकिन अगर उस वृक्ष के पत्ते काट दिए जाए तने काट दिए जाए तो वापस वो हरा भरा हो जाता है तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर के स्वामी जी ने ये अपने व्याख्यान में कहा है कि हम किसी तरह से अपने इतिहास को जाने ताकि हम गर्व कर सकें हम स्वाभिमान पूर्वक जी सकें अपनी संस्कृति पर अपने इतिहास पर अपनी शिक्षा पर अपनी परंपराओं पर अपनी उन्नतियों पर हम स्वाभिमान पूर्वक ये कह सकें कि हमारा देश किसी से गिरा हुआ नहीं है ना आचार में ना विचार में ना आचरण में ना ईमानदारी में ना सभ्यता में ना विज्ञान में और ये हम तभी विचार कर सकते हैं जब हमें अपने पुराने इतिहास का परंपराओं का महापुरुषों का पता हो तो इस दृष्टि से आज इस नए उपदेश को और नौवे उपदेश को हम प्रारंभ करते हैं तो आज कौन पढ़ेंगे यदुमणि जी का थोड़ा सा अलग ढंग रहता है थोड़ा जो ठीक ढंग से पढ़ सके ना उससे पढ़वाओ आप पढ़ो आप पढ़ो आप पढ़ो तो, नवम उपदेश इतिहास विषयक रविवार तिथि 25 जुलाई 1875 सौ स्वामी दयानंद सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेट के भिड़े के बाड़े में तिथि 25 माह जुलाई के दिन रात्रि में आठ बजे व्याख्यान दिया उसका सारांश इक्ष्वाकु यहा आर्यावर्त का प्रथम राजा हुआ इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से बेटा यही न समझे किंतु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने पहला अधिकारी स्वयं भुरा अनाधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने। पहला अधिकारी स्वयं भुरा मनु था एक श्वाकु के समय में लोग अक्षर, स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार मिलाए। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि एक श्वाकु के समय में वेद को बिल्कुल कंठस्थ करने की रीति कुछ कुछ बंद होने लगी जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे उसका नाम देवनागरी ऐसा है कारण देव अर्थात विद्वान इनका जो नगर ऐसे विद्वान नागर लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारंभ किया ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी पश्चात मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई उससे विराट हुआ और विराट के पीछे मनु ने धर्म व्यवस्था बनाई मनु के दस पुत्र थे उनमें स्वयंभुवा के समय में राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाएं प्रारम्भ हुई स्वामी जी ने ये नौवा उपदेश पच्चीस जुलाई अठारह को महाराष्ट्र में बुधवार पेट में भिड़े के बारे में कोई स्थान होगा वहां पर तो 25 जुलाई को ये रात्रि में 8 बजे व्याख्यान दिया जिसका संपादक ने अपने शब्दों में उसको लिखा और उसका सारांश आज हमारे सामने है स्वामी जी कहते हैं कि इच्छ्वाकू जो राम के वंश से जुड़ा हुआ है ये आर्यावर्त का प्रथम राजा हुआ अर्थात कहते हैं इच्छवाकू की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी यानी ब्रह्मा से लेकर के पांच पीढ़ियां और हो गई और छठी पीढ़ी में इच्छवाकू नाम के एक राजा इस आर्यवर्त में हुए तो कहते हैं पीढ़ी पीढ़ी का शब्द का अर्थ एक तो ये होता है कि कि इस बाप का ये बेटा फिर ये बेटा बाप बना फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा तो कहते हैं की ये परंपरा यहाँ पर नहीं है इस परम्परा को छोड़ते हुए स्वामी जी एक दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से बेटा यही ना समझे किंतु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी यानी अधिकारी का मतलब जो गुण कर्म स्वभाव से योग्यतम अपने समाज के कार्य को चलाने में संभालने में निपुण हो उसको यहाँ पर अधिकारी से जानना चाहिए और आज भी हम जब हम किसी को अधिकारी कहते हैं तो उसकी योग्यता हमसे कहीं अधिक होती है उस क्षेत्र में तो अधिकारी वही हो सकता है जिसकी योग्यता जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है जिस क्षेत्र में वो लंबे समय तक रहा है जिस क्षेत्र का वो विशेषज्ञ हो उसी को अधिकारी कहा जाता है तो कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पर बाप बेटे की परंपरा ना मान करके एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी यानी एक राजा से वो राजा ये उस राजा से वो राजा तो ये हो सकता है कि जब पहले पहल राजा हुआ हो और बीच में एक दो पीढ़िया बिगड़ी हो उनमें आचरण शिथिल पड़ने लगा हो फिर अचानक एक नया एक योग्य दूसरा राजा आया तो उस राजा ने उस राज की व्यवस्था संभाल ली तो इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं तो कहते हैं कि ये जो पीढ़ी का मतलब है कि एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने तो पहला जो अधिकारी था यानी स्वभुव मनु ब्रह्मा के बाद वो मनु था और इच्छाकू के समय में लोग अक्षर सही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाए जैसे हम लोग कई बार ये विचार करते हैं कि वेद कब लिपि में लिखे गए होंगे तो उसका उत्तर आज स्वामी जी के उपदेश में हमें मिल गया कि इच्छाकू के समय में स्याही और कलम का प्रयोग होने लगा था उससे पहले इच्छाकू के पहले तक वेदों को सुन सुन करके लोग कंठस्थ करते रहे याद करते रहे उन पर चलते रहे लेकिन इच्छाकू के समय में कुछ ऐसा गिरा हुआ समय निकला की जिसमें लोगों कि वेदों के प्रति अरुचि हो गई जैसे कि आजकल हो रही है वेदों को लोग पढ़ना नहीं चाहते या वेदों की परंपराओं से अनविज होने के कारण से उनकी वेदों में रुचि नहीं होती है या वो अपने दूसरे कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें इस तरफ देखने का ध्यान ही नहीं आता है जबकि जड़ यही है को छोड़कर के व्यक्ति पत्तों पत्तों पर अगर जब घूमने लगता है और ये सोचने लगता है कि हाँ मैंने बहुत जान लिया तो को छोड़कर के आदमी पत्तों को को अगर जान भी ले तब भी उसका जानना ना जानना बराबर है क्योंकि मूल आधार को छोड़कर के जो व्यक्ति दुनिया भर में दूसरे दूसरे काम करता रहता है और मूल आधार छोड़ देता है मूल आधार उसे चिंता नहीं होती जैसे यूं कह सकते है कि जैसे कोई नहाय और नहाने से पहले वो मालिश करे अच्छा है मालिश करना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है आयुर्वेद में कि मालिश करनी चाहिए अभ्यंग लेकिन वो रोज सिर को छोड़ दे सिर को छोड़ दे बाकी शरीर की मालिश करे तो क्या होगा कि उसका जो मस्तिष्क का जो प्रबंध किया है परमात्मा ने जो लगातार जो रक्त प्रभावित हो रहा है और काम कर रहा है और सब अपने अपने अवयव ठीक ढंग से काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे शिथिल होना शुरू हो जाएंगे परिणाम ये होगा कि हम शरीर से तो बहुत काम कर सकते हैं लेकिन दिमाग से काम करने में हमारी कमजोरी हमें अनुभव में आएगी और ये नियम है कि हम शरीर के या किसी बाहर वस्तु के जिस किसी अवयव से हम निरंतर काम लेते रहते हैं वो अवयव सक्रिय रहता है वो अवय क्रियाशील रहता है उससे हम अधिक लाभ ले सकते हैं इसी तरह की बात हमारे शरीर में भी घटती है कि जब हम शरीर में किसी भी अवयव से कमल काम लेना शुरू कर देते हैं उसको हिलाते नहीं डुलाते नहीं चलाते नहीं तो क्या होता है कि परिणाम में वो अवयव धीरे धीरे शिथिल पड़ता चला जाता है और उस अवयव में कई तरह की बीमारियां कई तरह के दोष धीरे धीरे प्रकट होने लग जाते हैं तो इसलिए शरीर इस को स्वस्थ रखने के लिए पूरे शरीर को ही क्रियाशील बनाया जाता है तो हम तो इसी तरह से एक व्यक्ति दूसरी चीजों को जान रहा है विज्ञान को जान रहा है इसको जान रहा है गणित को जान रहा है उसको जान रहा है उसको जान रहा है लेकिन जो उसकी जड़ है जो उसका आधार है जहां से हमारी उन्नति की शुरुआत है उसको हम भूलते चले जाए तो वो वो बाहरी चीजें जो है वो बहुत देर तक हमें स्थिर नहीं रख सकती हमें स्थिर वही चीज रख सकती है जो हमारा मुख्य सिद्धांत और जो मुख्य आधार है और उसके आधार पर हम फिर सारी चीजें करते हैं तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि उस समय वेद जो कि हमारा आधार था जिसमें महर्षि कपिल की साक्षी है क्या साक्षी है बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति कहते हैं वेद में कड़ा दे तो कहते हैं उसमें जो कुछ भी है उसमें जो भी जो रचना है वो बुद्धिपूर्वक है वेद में और सर्व ज्ञान मयो हिस्सा मनु जी कहते हैं कि जितना ज्ञान का भंडार है जीने के लिए और परिवार चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की कला कौशल सीखने के लिए वो वेद है सर्व ज्ञान मयो हिस्सा उस वेद की ओर हम देखें और महात्मा और अपने महसी जी ने भी यही नारा लगाया था ये नारा लगाया था क्या लगाया था नहीं एक और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो वेदों की ओर लौटो तो वेदों की ओर जब हम लौटेंगे तो हम अपनी जड़ की रक्षा करने के लिए वास्तव में हम काम करेंगे और वेदों की ओर तो हम नहीं लौट रहे परंतु वेदों की ओर से विमुख होकर के हम संसार की ओर लौट रहे हैं तो क्या होगा कि संसार की चीजें तो हमें बहुत आ जाएंगी लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति मूल आधार और जीवन को समझने के लिए जो मूल तथ्य है उनसे हम अपरचित हो जाएंगे तो कहते हैं कि इच्छाकू के समय में ये परंपरा धीरे धीरे मंद होने लगी थी कि वेद को बिल्कुल कंठस्थ करने की रीति कुछ कुछ बंद होने लगी और तो उसी समय में ये अक्षरश यादि लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ और कहते हैं कि जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे आज हमें जो वेद उपलब्ध है वो देवनागिरी लिपि में है पहले हो सकता है किसी और लिपि में वेद हो जब वे, वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया होगा तो हो सकता है किसी और लिपि में हो क्योंकि उससे पहले और भी लिपि हो गई होंगी, लेकिन आज हमारे सामने जो लिपि है स्वामी जी के प्रमाण से ये लगता है कि देवनागरी लिपि कोई नई नई है ये बहुत पुरानी है और जैसे कि इसके नाम से ही हम परिचित हैं देवनागिरी देवान देवा देवनागिरी ऐसे कह सकते हैं ये देवताओं की वाणी है ये देवताओं की लिपि है तो विद्वानों की लिपि में या विद्वानों ने जिस लिपि लिपि की खोज की कि इस लिपि को हम सरलता से या हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बहुत सरलता से इस वेद के ज्ञान को समझ सकती है इसको चिंतन कर सकती है इसको समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी तो उन लोगों ने इस देवनागरी लिपि का आविष्कार किया और आज वो वेद हमें देवनागरी लिपि में ही प्राप्त होते हैं अब बीच में ये जो नई नई जो भाषाएं आई हैं, उन भाषाओं में कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं कि जिनको हम सरलता से समझ सकते हैं थोड़े से प्रयास से हम उनको सीख सकते हैं जैसे अंग्रेजी है हम सरलता से सीख सकते हैं लोग अंग्रेजी को बड़ा हवा मान चलते हैं पता नहीं अंग्रेजी है तो पता नहीं क्या होगा ऐसा कुछ नहीं दो तीन महीने में अगर आप लोग अंग्रेजी का अभ्यास करें सीखने की दृष्टि से भाषा कोई बुरी नहीं है भाषा हम कोई भी सीखे भाषा हम जर्मनी सीख लें रूसी सीखें चीनी सीखें जब हमारी आवश्यकता है उस भाषा को सीखने की तो हम उस भाषा को सीखे तो सबसे जो सरल भाषाएं हैं उसमें जैसे आप अंग्रेजी ले लीजिए और गुजराती ले लीजिए नेपाली ले लीजिए और मराठी ले लीजिए तो उड़िया वैसे लिखने में तो थोड़ी कठिन है पर बोलने में सरल है तो ये मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है नेपाली की देवनागरी लिपि है और गुजराती बहुत सरलता से आ, आ सकती है क्योंकि देवनागरी लिपि को थोड़ा सा बिगाड़ बिगाड़ करके उन्होंने वो एक नई लिपि तैयार कर दी लेकिन बाकी जो लिपियां जैसे कन्नड़ है मलयालम है तेलगु है या उड़िया है उनमें वो ठीक है भाषा हम समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं लेकिन वो लिखने में अपने को पता ही लगा है और कि, कि कहाँ है और वो कहाँ है और ये कहाँ है, कहा है। बहुत मुश्किल हो जाएगा इसी तरह उर्दू फारसी में भी वो उल्टा करके लिखते हैं अब हाथ तो यू सीधा चलता है हम देवनागरी लिपि को सीधा लिखते हैं अब मैं वहां गया तो अब मैं वहां गया ऐसे और वो तो वो वो उर्दू बाल लिखेंगे तो वो इधर से सिंह लिखेंगे अब बड़ा मुश्किल हो जाता है अब ये मलयालम लिपि ऐसे लिखी जाती है ऐसे लिखी जाती है केरला के हैं या कोई होंगे ना <laughs> न्दी न्दी न्दी न्दी। बाकी सब सीधी लिखी जाती है तो कहने का मतलब यह है कि जो ये लिपिया आविष्कृत हुई सुनिए एक मिनट हाँ क्या कहना चाहते बताइए है पुर्णी किसको पुर्णी वो उनकी ऐसी परंपरा है कि उन्होंने इसी तरह से लिखना शुरू किया तो वो उल्टा लिखना शुरू हो गए जैसे हम हाथ ऐसे धोते हैं वो ऐसे धोते हैं तो वो तो ये ये जो लिपियां है इस तरह की ये लिपियां इस तरह जो आविष्कृत हुई हैं उनमें जो अपनी ऐसी लिपिया है जिन्हें हम सरलता से सीख सकते हैं तो कहते हैं कि ये लिपि में जो आज हमें वेद देखने को मिल रहे है ये प्राचीन है ये अरवाचीन नहीं है बहुत अरवा बहुत लिपि जो है वो बहुत पुरानी है प्राचीन है वो और जो अर्वाचीन लिपियां है वो कोई 2000 वर्ष पुरानी है कोई 1500 वर्ष पुरानी है कोई 2500 वर्ष पुरानी है तो इस तरह की जो लिपियां है यद्यपि इन लिपियों का आधार जो है वो संस्कृत भाषा ही है उन्होंने लिपियों के संकेत तो अलग अलग बना दिए लेकिन उनकी भाषा अगर हम देखे या सीखे या पढ़े तो सैकड़ों शब्द उनकी भाषा में संस्कृत से मिल जाते हैं अंग्रेजी का अगर आप अध्ययन करें तो बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे फारसी का अध्ययन करें गुजराती का अध्ययन करें उड़िया भाषा का अध्ययन करें या जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं और जो विदेशी भाषाएं हैं उनमें बहुत सारे शब्द आपको संस्कृत में इधर उधर मिल जाएंगे तो कहते हैं कि ये जो है देवनागिरी जो है ये कहते हैं देव अर्थात विद्वान इनका जो नगर यानी देवों की जो नगरिया हुआ करती थी ऐसे विद्वानी विद्वान लोगों ने ज्ञानी लोगों ने अक्षर द्वारा और उनके कुछ संकेत बनाए और उस कारण से वो उन्होंने एक नई लिपि तैयार करके और देवनागरी लिपि उसको नाम दे दिया तो आगे कहते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी पश्चात मैथिनी सृष्टि उत्पन्न हुई उससे विराट हुआ और विराट के पीछे मन उन्हें धर्मव्यवस्था बनाई कहते हैं कि ब्रह्मा की उत्पत्ति तक यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति तक अमैथुनी सृष्टि सब तरफ से वो व्यवस्थित रूप से चल रही थी लेकिन उसके बाद जब उस सृष्टि की आवश्यकता का अनुभव अब नहीं रहा उस सृष्टि की आवश्यकता नहीं रही तो फिर ये मैथुनी सृष्टि चल पड़ी और ये मैथुनी सृष्टि जो है जब चली तो कहते हैं कि उससे विराट हुआ किससे ब्रह्मा से विराट हुआ और विराट के पीछे मनु ने धर्म व्यवस्था बनाई और विराट के बाद फिर मनु जी उत्पन्न हुए उन्होंने फिर धर्म व्यवस्था यानी मनुष्य कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के गले में एक पत्थर लटका दिया तो पत्थर जैसे ऊंट के गले में हम वो लकड़ी का वो लट्ठा लटका दें भाई इसके गले में लटका दें या इसे गधा है गधे के गले में लटका दें अब वो उसके कहा से भाग नहीं सकता वो वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा वो तो ऐसे ही कुछ जो कम समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि कि मनुष्य के गले में धर्म का एक ऐसा पत्थर लटका दिया गया है कि जिसके कारण से उसके ऊपर बहुत सारी व्यवस्थाएं लागू कर दी गई ये करो ये करो वैसा नहीं करो वैसा नहीं करो वहां नहीं घूमो वहां घूमो ये खाओ वो खाओ आ, ये मत खाओ इससे ये होगा उससे वो होगा सैकड़ों तरह की व्यवस्थाएं जो है वो हमारे मन के ऊपर हमारे मस्तिष्क के ऊपर और हमारे शरीर के ऊपर ऐसी थोप दी गई कि हम उनसे निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते लेकिन उस आदमी को यह पता नहीं है कि जो व्यवस्थाएं सौंपी सौंपी गई हैं या जो व्यवस्थाएं हमें ऋषियों ने या वेद ने हमारे सामने रखी हैं, वो व्यवस्थाएं है, समाज में राष्ट्र में सुख शांति और आनंद को जीवित रखने के लिए बनाई हैं। इसके बिना आदमी पागल होकर के मर जाएगा एक परिवार है हर समय कल रहता है कभी द्वेष है कभी ईर्ष्या है कभी तनाव है कभी विषाद है छीना झपटी है एक दूसरे के लिए घृणा है एक दूसरे को देख करके मुंह बिगाड़ लेते हैं ऐसी स्थिति में उस परिवार में कोई कह सकता है कि वो लोग शांति में जी रहे हैं या वो लोग कोई जीवन का आनंद ले रहे हैं तो जीवन का आनंद तो धर्म के नियमों का पालन करने में है जैसे हम जब भोजन खाते हैं, तो हम क्या सोचते है सोचते होंगे या सोच सकते हैं कि जैसे रसगुल्ला भी आया है सोन पपड़ी भी आई है दही भी है फिर सब्जी भी है फिर सोचते हैं कि जो हमारे पीछे स्वाद को नहीं बिगाड़े वो सबसे अंत में लेंगे और जो स्वाद को बिगाड़ दे वो सबसे पहले ले लें या बीच में ले ले फिर दूसरी चीज लें, ताकि वो स्वाद बिगड़े नहीं स्वाद निरंतर हमारा बना रहे तो जैसे हम वहां चयन करते हैं हम वहां चयन करते हैं कि ये पहले खाना ये बाद में खाना और वैसे आयुर्वेद वाले भी जब भोजन भोजन की बात करते हैं तो वह नियम वहां भी चलता है कि कौन सी पहली चीज खानी कौन सी बाद में और उसमें भी फिर और सैकड़ों तरह की पाबंदियां हैं कि ये बात है ये पित्त वाली है ये कब वाली है तो वो डॉक्टर जी साहब कह रहे थे डॉक्टर धर्मवीर जी वो कहते हैं कि ये जो विधिया बनाई है ना ये आपका बात बढ़ा देगी ये आपका पित बढ़ा देगी ये आपका कब बढ़ा देगी कहते हैं ये उन लोगों के लिए है जो मासूम लोग हैं जो बैठे रहते हैं बाबू लोग हैं अपना चश्मा लगा के लिखते रहते हैं ना व्यायाम ना कुछ घूमना न फिरना बस उसमें या तो कंप्यूटर में आजकल की भाषा में तो कहे कंप्यूटर मूल्य रहेंगे इंटरनेट मिल रहेंगे और जो ये जो कंपनियां है ना ये तो आदमी का तेल निकाल लेती है हमें ऐसा लगता है दूर से कि मेरा बच्चा कहाँ है अमेरिका में है कितना मिल रहा है ढाई ढाई लाख का पैकेज मिल रहा है पर वो उस बच्चे से बीस लाख का काम करा के तब उसको ढाई लाख का पैकेज देते हैं। तेल निकाल लेते शुरू से सुबह से शाम तक निचोड़ करके जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं ना जब तक निचोड़ता रहता है हम छोड़ते है नहीं स्वामी दयानंद जी के के सामने कुछ पहलवान आए तो, तो स्वामी जी भी बहुत बलवान थे जैसा की उनके इतिहास से सुनने मिलता है तो स्वामी जी से उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप बलवान तो दिखते नहीं ऐसी कुछ चर्चा है तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ऐसा है की अगर मेरे बल की परीक्षा ही लेना चाहते हो तो मैं लंगोटी निचोड़ देता हूँ अरे नहीं सुनो तो पहले उन्होंने निचोड़ी और फिर कहा अब इसमें से पानी निकाल के दिखाओ बलवानों को लंगोटी दे दी गिरी लंगोटी और जिसे स्वामी जी ने निचोड़ दिया था कहा कि अब इसको निचोड़ और पानी निकाल दिखाओ तो कई पहलवानों ने वो लंगोटी पे ही सारा जोर लगा दिया लगाना तो यह था कुश्ती में लेकिन लंगोटी पे सारा जोर लगा दिया और खूब लगाया और लगाते लगाते इतना थक गए कि पर एक बूंद पानी नहीं निकाल सके लंगोटी में फिर स्वामी जी ने वापिस लंगोटी निचोड़ी तो तीन चार बूंदे उसमें से निकाल दी तो कहने मतलब यह है कि जो इस तरह के जो पहलवान लोग हैं चलते फिरते हैं व्यायाम करते हैं खेलते हैं हंसते हैं ऐसे लोगों के लिए आयुर्वेद के नियम बहुत ज्यादा लागू नहीं होते वो सब पता जाते हैं पर उन लोगों के लिए है भाई ये तू मत खा तेरे को बात बढ़ जाएगी तेरे को पित्त बढ़ जाएगा तेरे को सर्दी हो जाएगी रात में दही खा लेगा तो तेरा सही जकड़ जाएगा अब मेरा शरीर अभी नहीं जगड़ता रात को खाओ या दिन को खाओ दही खा लेता हूं कईयों का भी नहीं नौजवानों का भी नहीं जगड़ता होगा लेकिन कईयों का जगड़ जाता है क्योंकि वो उनके शरीर के अंदर वो उस तरह की वो सामर्थ उन्होंने नहीं दी है नहीं ऐसा नहीं कहते उन्होंने वो बनाई नहीं तो कहते है कि इस तरह से इस तरह से ये जो धर्म व्यवस्था है चाहे वो शरीर से व्यवस्था हो संबंधित चाहे वो मन से संबंधित हो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह की दवाइयां तरह तरह के इलाज तरह तरह के आहार विहार हम बदलते हैं और ताकि जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे काम करने योग बन सके ऐसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी नए नए विचारों की श्रृंखला नए नए विचारों का ढंग नए नए विचारों को लाना होता है ताकि किसी तरह से मेरा मन स्वस्थ रह सके तो वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ हैं और वही व्यक्ति इस दुनिया में सुख प्राप्त कर सकता है और वही व्यक्ति इस दुनिया में प्रसन्न लेने का या प्रसन्नता का वो सुख जो है वो अनुभव कर सकता है तो यहाँ पर जो आज ये बात आई थी कि धर्म व्यवस्था लो कुछ लोग कुछ बोझ समझते हैं कुछ लोग बोझ नहीं है ये हमारे सुख के लिए आनंद के लिए और प्रसन्नता से अपने जीवन को सार्थक करने के लिए बनाई है अब इस विषय को यही विराम देते हैं शांति पर ओम देव शांतिरंतरिक्ष